आज मुंबई में काफी जोरदार बारिश हो रही थी साथ ही तेज ठंडी हवाएं सर्दी के मौसम का एहसास दे रही थी बारिश के कारण सड़कों पर काफी पानी भर चुका था बारिश इतनी तेज थी कि इसकी बौछार बस के भीतर एक सीट तक पहुंच रही थी विक्रांत सात आठ पुलिस वालों के साथ बस में बैठा हुआ था उन सभी पुलिस वालों ने बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहन रखा था लगभग डेढ़ दो घंटे के सफर के बाद ये बस इगतपुरी की उस वैली में पहुंच चुकी थी जहाँ पर किसी प्राचीन मकबरे के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आई थी एक एक करके सारे पुलिस वाले बस से उतरने लगे बाहर काफी मिट्टी पड़ी हुई थी और बारिश की वजह से वहाँ कीचड़ हो गया था लेकिन पुलिस वाले शायद काफी जल्दी में थे सो वो लोग इस कीचड़ की परवाह किए बगैर अंदर की तरफ बढ़े जा रहे थे ये लोग फटाफट इस नए मकबरे के भीतर की तरफ बढ़े जा रहे थे सभी पुलिस वालों ने अपने हाथ में एक नोटबुक लिया हुआ था और दूसरे हाथ में पैन ले रखी थी दरअसल इगतपुरी में स्थित ये मकबरे वाला एरिया महाराष्ट्र पुलिस के इगतपुरी पुलिस स्टेशन के रेंज में आता है लेकिन इगतपुरी पुलिस स्टेशन का एरिया काफी बड़ा है और ये केस थोड़ा अलग किस्म का था साथ ही इस वक्त वर्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स दूसरे कई क्रिमिनल्स केस में काफी उलझे हुए थे महाराष्ट्र पुलिस जल्द से जल्द इस मकबरे के केस को सॉल्व करना चाहती थी, क्योंकि तो मामला किसी ऐतिहासिक तथ्य से जुड़ा हुआ लग रहा था अगर इस केस को जल्द से जल्द सोल्व न किया गया तो फिर पुलिस को काफी जिल्ल का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस ने इस केस को सोल्व करने के लिए एक खास तरह का ज्वाइंट ऑपरेशन करने का प्लान बनाया उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के सबसे बेस्ट ऑफिसर की टीम बनाई और इन सभी को एक साथ इस केस पर काम करने के लिए लगा दिया इस खास टीम में मुंबई पुलिस के ही अलग अलग ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स को शामिल किया गया था आज तक महाराष्ट्र पुलिस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था लेकिन आज पहली बार इस मकबरे के, के केस को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था मकसद सिर्फ ये था की इस केस का निपटारा जल्द ऐसी जल्द किया जाए आठ लोगों की इस पुलिस टीम में कोई भी ग्रुप लीडर या कैप्टन नहीं बनाया गया था ऐसे में अगर देखा जाए तो ये अलग अलग ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स के बीच एक तरह का कंपटीशन ही था, क्योंकि तो इस टीम में शामिल सभी पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स मुंबई पुलिस के अलग अलग ब्रांच से थे और सभी अपने ब्रांच के सबसे बेस्ट ऑफिसर थे ये सब अपने ब्रांच का नाम और अपना नाम करने के लिए इसी कोशिश में थे की वो अकेले ही इस केस को सोल्व कर ले विक्रांत इस टीम में अपनी ब्रांच डी एन नगर की तरफ से भेजा गया था हर पुलिस स्टेशन की तरफ से अपने सबसे तेज तरार इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ इस केस आरोप काम करने के लिए भेजा गया था को तो डीएनगर ब्रांच के ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने खुद विक्रांत को यहां भेजा है। इस तरह के क्रिटिकल केस को सॉल्व करने के लिए उन्हें डीएनगर ब्रांच में विक्रांत से बेहतर कोई नजर नहीं आया और ये बात सही भी है जिस तरह से विक्रांत ने पिछले कुछ दिनों में ही बड़े बड़े केस सॉल्व करके दिखाए हैं उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे महाराष्ट्र पुलिस के बीच होने लगी है वो तो विक्रांत बाकी के चुने गए इन्वेस्टिगेटर्स के साथ इस केस को तह ऐसी समझने के लिए घटना स्थल आरोप पहुँच चुका था क्योंकि तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सभी इन्वेस्टिगेटर्स के बीच एक तरह का कंपटीशन का माहौल बन चुका था तो ये लोग अभी आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे सभी सिर्फ अपने काम को लेकर थे। पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर इन सभी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स को मकबरे के भीतर घटना स्थल के करीब लेकर गया मकबरे के भीतर जहाँ पर कब्र गाड़ी होती है ये लोग ठीक उसी जगह के चारों तरफ खड़े थे वर्ली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने इस मकबरे के के केस के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहा ये इस मकबरे के बारे में लोगों को पिछले ही कुछ महीनों पहले पता चला था जैसे इसकी खबर सरकार को हुई तुरंत पुरातत्व विभाग वालों ने इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया बाद में जब उन लोगों ने खोजबीन किया तो पता चला कि काफी प्राचीन मकबरा है इसके बाद पुरातत्व विभाग की टीम पिछले कई दिनों से यहाँ पर खुदाई का काम कर रही है पुरातत्व विभाग वालों ने ये आशंका जताई थी यहाँ मकबरे के भीतर मौजूद कब्र के पास काफी पुराने और इतिहास की दृष्टि से काफी कीमती चीजें भी मिल सकती हैं। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर खुदाई कर रहे थे लेकिन उस पुलिस वालों ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि ये जो ताबूत पड़ा हुआ है इससे काफी छेड़छाड़ हुई है ऐसा लग रहा है की कि इसे किसी ने चुराने की कोशिश की है और यहाँ ताबूत के पास कुछ भी सामान नहीं मिला इसके बाद पुरातत्व विभाग वालों ने सोचा की एक बार ताबूत को खोलकर देखा जाए हो सकता है कि वहां कुछ रखा हो लेकिन अब तक वो पुलिस वाला बेहद ज्यादा सीरियस मोर्ड में आ चुका था जब पुरातत्व वालों ने इस ताबूत को खोला तो उन्हें ये मिला इतना कहकर उसने ताबूत के ढक्कन को ऊपर से हटा दिया और फिर सभी पुलिस वाले इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए दरअसल ताबूत के भीतर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी इस आदमी ने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था उसके पैर में काले रंग के जूते थे ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और इस आदमी का मर्डर किया गया है। बुरी तरह से इसका मर्डर किया गया था। इसके सिर पर किसी इतने पुराने मकबरे के भीतर एक ताबूत में किसी आदमी की लाश ये माजरा समझ से परे था लाश को देखकर डिटेक्टिव को टीम में से एक तकरीबन पचपन या साठ साल का डिटेक्टिव बोल पड़ा प्राचीन ताबूत के भीतर लाश ऐसा केस तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा भला कोई किसी को मारकर यहाँ क्यों रखेगा एक चीज और जो पुलिस वाले लोगों को यहाँ पर लेकर आया था वो बीच में ही बोल पड़ा पूरा तत्व डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि इस लाश के नीचे जरूर ताबूत में कोई पुरानी लाश या कंकाल रही होगी लेकिन ऐसा लग रहा है की उससे पुराने कंकाल के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है नीली शर्ट इसकी उम्र तकरीबन पचपन या साठ साल होगी और लंबाई लंबाई तकरीबन एक या एक सेंटीमीटर एक यंग एज के इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा वैसे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा इस इन्वेस्टिगेटर की उम्र तकरीबन 40 साल थी ये मर्डर उन्हीं लोगों ने किया होगा जो इस ताबूत को चुराने के लिए यहाँ पर आए हुए थे हो सकता है की इन लोगों के बीच यहाँ पड़े की सामान के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया हो और फिर उन्होंने अपने ही ग्रुप के किसी आदमी को मार डाला और फिर उसे यही ताबूत के भीतर दफन करके चले गए इस तरह के लुटेरों के बीच अक्सर ऐसा होता है मैंने बहुत से ऐसे मामले देखे हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर ताबूत की चोरी करने के लिए कितने चोर आए थे इसके बारे में कुछ खबर है एक दूसरे डिटेक्टिव ने जो विक्रांत की ठीक बगल में खड़ा था उसने वर्ली पुलिस के ऑफिसर की तरफ देखते हुए सवाल किया एक सिर्फ एक आदमी वहां पर खड़े पुरातत्व विभाग के एक ऑफिसर ने जवाब दिया इसके बाद उसने आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा देखिए यहाँ पर जो पश्चिम की दिशा में सुरंग खोदी गई है, वो भी ज़्यादा पुरानी नहीं है अभी हाल फिलहाल में ही खोदी गई देखिये इस मकबरे के बारे में हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है हमारा अनुमान है की इस ताबूत के आसपास काफी पुराने और बेशकीमती सामान का खजाना भी दफ्न किया गया रहा होगा क्योंकि ये मकबरा लगभग पांच साल पुराना है और ये उस समय के इसी मुस्लिम राज्य के सेनापति का मकबरा है और इतिहास के तथ्यों से हमें पता चला है कि उस समय नवाब ने अपने सेनापति के सम्मान में उनके ताबूत के साथ काफी कीमती चीजें भी उसके नाम की थी ऐसे में उन सभी कीमती सामान का मिलना बहुत जरूरी है आर्थिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी आप लोगों से बस अब यही उम्मीद है की आप जल्द ऐसी जल्द इस चोर को पकड़ लेंगे सभी पुलिस डिटेक्टिव ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया पुराने ताबूत के भीतर किसी आदमी की लाश ये बात सभी को काफी अटपटासी लग रही थी सभी इन्वेस्टिगेटर्स को यही लग रहा था कि अगर वो इस मकबरे के भीतर चोरी करने वाले अपराधी को पकड़ लेंगे तो फिर यह वक्त विक्रांत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था यहाँ मकबरे वाला जो एरिया था वो अलग जगह पर था और ताबूत दूसरी जगह पर था यानी की ताबूत अपनी ठीक जगह पर नहीं था कुछ तो गड़बड़ है विक्रांत मनी मन सोच रहा था की ये केस इन लोगों को जितना सीधा और आसान लग रहा है वास्तव में उतना है नहीं